भागवतम के 11 इस कंधे के 11 अध्याय में जहाँ पर उद्धव जी एक बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं कि ही प्रभु ये बताइए जो मुक्त लोग हैं और जो बद्ध लोग हैं उनके स्वभाव में उनके उठने बैठने में चलने फिरने में बोलने चालने में क्या अंतर होता है दोनों में वस्तुतः अंतर क्या है तो आपको याद होगा, तो भगवान ने कहा था ना कि जीव में कोई अंतर नहीं है जीव मेरी तटस्थता शक्ति है लेकिन एक अज्ञान में रहने वाला जीव और दूसरा अज्ञान के बाहर स्थित जीव उन दोनों में ही अंतर है उनके उठने बैठने बोलने चलने में अंतर है है ना क्योंकि एक माया के अधीन रहता है और माइक भलों को चकता है और जो दूसरा है वो स्वरूप सिद्ध होता है तो जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं यानी कि जो माइक देह को स्वीकार तो किए हुए हैं लेकिन वो ये जानते हैं कि मैं ये देह नहीं हूं और देह से संबंधित कोई भी चीज़ मेरी अपनी नहीं है तो वो भला किस प्रकार रहते तो भगवान बता रहे हैं आठ मिश्चलोक में देहस्तो अपि ना देहस्तो विद्वान स्वप्नाद्यत तो तिता अपि देहस्ता कोमति स्वप्नद्रिग्यता अर्थात जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है वो बहुत शरीर में रहते हुए भी अपने को शरीर से परे देखता है जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न से जागता है, तो स्वप्न वाले शरीर से अपनी पहचान तुरंत त्याग देता है। किंतु मूर्ख व्यक्ति यद्द अपने भौतिक शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, उसे पहचान भी नहीं है उसकी, वो इसके परे है। लेकिन भौतिक शरीर में उसी प्रकार स्थित सोचता है, जिस तरह स्वप्न देखने वाला व तो देखें यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया, बहुत बड़ा अंतर बताया भगवान ने उस व्यक्ति के विषय में जो कि स्वरूप सिद्ध है, यानी कि मुक्त है और वो जो कि अभी भी बद्ध व्यवस्था में है। तो जो माइक भोग करते हैं, माया की देह को मैं समझ लेते हैं और इन इंद्रियों से भोगे गए � आसक्त रहते हैं और इन विषयों को ज्यादा से ज्यादा भोगना चाहते हैं तो उनकी जो संसार दशा है वो और भी मजबूत होती चली जाती है मनुष्य देह मिली है इसलिए ताकि ये संसार दशा जो हमें बारंबार मिलती रहती है हम बारंबार भटकते हैं उसे समाप्त की जा किंतु जब मनुष्य ज्ञान में स्थित जब उसे भगवत ज्ञान नहीं होता जब वो भक्ति नहीं करता तब वो अपने आप को देह मानता है और तब वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्र में ऐसा फंस जाता है कि उससे निकल नहीं पाता है तो इंद्रियों को वो मैं मान लेता है और इंद्रिय विषय को उसके भोगने को वो सुख मान लेता है पर जो स्वरूप सिद्ध कि मैं भगवान का अंश हूँ और मैं सनातन हूँ मैं न कभी मरता ना मैं कभी बूढ़ा होता मुझे कभी कुछ होता ही नहीं है मैं सिर्फ शरीर में आता हूँ फिर दूसरा शरीर धारण करता हूँ तो मैं शरीर में जाता जरूर हूँ पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर बन जाता हूँ है ना जैसे कि हम वस्� तो जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को लेकर के बहुत ही ज्यादा आसक्त होता है तो भगवान भी हंसते हैं, देवता भी हंसते हैं, दशो दिशाएं भी हंसती हैं क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि हम शरीर में हैं पर शरीर हम नहीं हैं। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो बहुत शरीर में रहते हुए भी अपने तो सोते सोते स्वप्न में अपने आप को कभी राजा देखता है, कभी रंग देखता है, कभी बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में देखता है, कभी सुंदर पुरुष के रूप में देखता है। तो उस समय जबकि अच्छा स्वप्न चल रहा होता है, तब उसे बड़ा आनंद आता है, उस स्वप्न को भोग करने में और उसे लगता है जो स्वप्न में लेकिन जब उसकी नींद खुल जाती है, तो फिर वो हंसता है कहता है अरे इतना सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया, है ना? ऐसे दुखी होता है, सोचता है, हंसता है कि मैं तो मूर्ख था, स्वप्न को ही हकीकत मानकर बैठा था, स्वप्न में कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, पर वो स्वप्न है, अ जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, यानी जो अपने आप को पहचान गया है कि मैं भगवान का दास हूँ, हमारा स्वरूप क्या है? हम कैसे स्वरूप सिद्ध होते हैं? प्रश्न यो होना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में ये बात बताई है सनातन गुस्सुआनीजी को क और जो इस सत्य को समझ लेगा, वो हमेशा के लिए सुखी और आनंदित हो जाएगा कि हम भगवान के नित्य दास हैं और ये हमारा स्वरूप है, यही हम हैं लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं माया का दास से लेकर के हम जो है भ्रमित रहते हैं, सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे तो बुढ़ा ये अनुभव कर पाएंगे जबकि हमारी आदतें हमारी संस्कार हमारे अनुभव सब पक चुके होंगे जहां ये पकवता आ गई होगी कि हाँ मैं ये शरीर हूँ ये मेरी पहचान है मैंने ये ये किया अपने 60 साल 70 साल की व्यवस्था में मेरे इतने बच्चे हैं बच्चों के बच्चे हैं पूरे एक संसार बनाने के बाद फिर हम सोचें कि अब भगवान में तो जो स्वरूप से व्यक्ति है, यानी जो पूरी तरह से इस बाब को पक्का कर चुका है, समझ चुका है, अनुभव भी कर चुका है भक्ति के माध्यम से, क्योंकि बिना भजन के कोई व्यक्ति ये अनुभव नहीं कर सकता कि वो भगवान का नित्य दास है। भजन करना होगा, भगवान की कथाओं का श्रमण करना होगा, हरि नाम का करना जाप करना की सेवा करनी भगवान से संबंध बनाना होगा उसको पोषित करना होगा पुष्ट करना होगा गुरु वर्ग का सम्मान करना होगा वैष्णवों का भक्तों का सम्मान करना होगा उनका अनुगत्य करना होगा बहुत कुछ है करने के लिए तब कहीं धीरे-धीरे उसे समझ आता है कि मैं भगवान का ही हूं और उनका ही नित्य दास हूं जिस दिन मुझे हकीकत में जब मेरा मन मेरा चित अन्य समस्त वासनाओं से शून्य हो जाएगा एक ही वासना रह जाएगी कि प्रभु मैं आपको कैसे पाऊं, और कैसे आपकी सेवा में हर पल हर हरक्षण लगा रहूँ तभी वो परम आनंद को प्राप्त कर पाएगा तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो अपने आप को देखता है तो देखता है मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से परे हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अगर कोई उससे पूछता है आपकी उम्र क्या है तो वो अंदर ही अंदर हंसता है सोचता है जितनी आपकी है उतनी ही तो मेरी भी है ना मैं बड़ा हुआ ना आप छोटे हुए हुँ? एक छोटे से बच्चे का शरीर ही तो छोटा है लेकिन वो जो आत्मा है उसकी जो उम्र है वही तो मेरी है है ना तो वो देख पाता है वो सू वो अपनी पहचान भौतिक शरीर से नहीं रखता है क्योंकि वो जानता है मैं इससे परे हूँ। लेकिन जो इस देह देहिक में एकदम डूबा पड़ा है वो सोचता है कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो कुमाती ही है भाई, वो मूर्ख व्यक्ति है, वो स्वप्न में देखे गए काल्पनिक शर हंसता है और बोलता है ये मैं नहीं था उसी प्रकार वो इस शरीर में रहता है और सोचता है कि यही मैं हूँ जैसे कि स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने को काल्पनिक शरीर में देखता है बस यही फर्क है बहुत बड़ा फर्क है स्वरूप से व्यक्ति खुद को शरीर नहीं समझता है शरीर से परे देखत संभालता है भोग के लिए, सजाता है, समारता है, बुढ़ापा आता है तो भी वो सोचता है कि कैसे भी करूं, कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी कराऊं मगर मैं जवान दिखूं, परंतु हम तो शरीर को जवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की वो भी, हुँ? पर हम ना तो कभी बूढ़े होते, ना कभी हमारा जन्म होता, हम तो श आत्मा ना मारी जा सकती, ना उसको काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता, यही तो भगवान ने भगवत गीता में बताया है, है ना? लेकिन स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान बनाए रखता है। एक अज्ञानी व्यक्ति और एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति स्वयं को निरंतर भगवान का सेवक समझता है, और बार -बार कहता है कर्म मत रहो तू अपर सं। प्रभु, किसी भी शरीर में जाना क्यों न पड़े अपने कर्म की वजह से। हो सकता है ऐसा कर्म ही ना हो मेरा कि मैं मनुष्य शरीर पाऊं। हो सकता है प्रभु, मैं कीट पतंग के शरीर में चला जाऊं। या मैं कोई जलचर बन जाऊँ, या नबचर बन जाऊँ, पक्षी बन जाऊँ, पशु बन जाऊँ, कुछ भी क्यों न कोई भी शरीर मुझे मिल जाए लेकिन तो भी ये जो मेरी मती है ना वो कुमती ना बने कुमती कौन है कुमती वो है जो भगवान की तरफ नहीं है जो भगवान का भजन नहीं करते हैं बताइए कितनी बड़ी छूट दे दी है भगवान ने कि कलयुग में सिर्फ तुम मेरा नाम संकीर्तन कर लो मेरा नाम ले लो और मुझे पा जाओगे इ चैट करते हैं, फोन का भी इस्तेमाल करते हैं, क्या नहीं करते हैं? गप हाँकते रहते हैं, लेकिन स्थिर बैठकर भगवान का नाम ले ले, वो हमसे नहीं होता है। कितने दुर्भाग्यशाली हैं हमलोग, कितने कितने दुर्भाग्यशाली, कितने कुतरक का प्रस्तुत कर देते हैं, नाम नहीं लेने के लिए, हम्म? तो क्या कि� शरीर को मैं समझते हैं वो कुमती हैं और भक्त कहता है प्रभु शरीर को मैं कभी भी मैं न समझूं और मेरी ये जो मती है कुमती ना हो ये मेरी ये जो मती है वो सुमती हो यानी आपके चरणों में लगी रहे चाहे शरीर का रूप कुछ भी क्यों ना हो है ना सदा सर्वदा आपके भक्तों के घर मेरा जन्म हो अगर मनुष्य जन्� लेकिन मैं भक्तों की जूठन ही खाता रहूं और वहीं कहीं बैठकर आपकी कथा श्रवण करता रहूं मति रहूं तू परसंग, है ना हम अक्सर देखते भी हैं धाम में जब हम जाते हैं ब्रज धाम में वृंदावन धाम में तो मैंने अक्सर देखा है कई बार जो ये जो कुकुर होते हैं कुत्ते होते हैं वो और भजन करने वाले महात्माओं के आसपास मंडराते हैं, महाचुपचाप बैठ करके कीर्तन संकीर्तन सुनते हैं, और जब संकीर्तन समाप्त हो जाता है, तो फिर चले जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, और और भगवान का भोग ही खाते हैं, प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, और अन्य कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते, तो किसी कर्म की �